देवी भागवत सातवां स्कंध सत्यव्रत का त्रिशंकु नाम होने का कारण राजी कहते हैं राजन वे महाराज मानधाता सत्य प्रतिज्ञ चक्रवर्ती नरेश हुए संपूर्ण भूमंडल पर उनकी विजय पता का फहरा रही थी उनके डर से लुटेरे और डाकू पर्वतों की गुफाओं में जा छिपे थे इसी अभिप्राय से इंद्र ने उन्हें त्रसदस्यु नाम से विख्यात कर दिया मानधाता की धर्मपत्नी का नाम बिंदुमती था वे सस बिंदु की लाडली पुत्री थी ये पतिव्रता परम सुंदरी एवं सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी राजन मानधाता ने बिंदुमती के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न किए एक पुत्र पुरुकुश नाम से परम प्रसिद्ध हुए और दूसरे का नाम मचकुंद पड़ा कुरुकुस्स से परम धार्मिक पुत्र अरण्य का जन्म हुआ ये राजकुमार पिता के अनन्या भक्त थे इनके पुत्र का नाम बृहदस्व हुआ बृहदस्व के धर्मात्मा एवं परमार्थ ज्ञानी पुत्र से प्रसिद्ध हुआ, उसके पास अटूट थी वह स्वेच्छाचारी अत्यंत लोभी निकल गया उसने ने राजकुमार को एक अपराध के कारण पिताजी ने घर से निकाल दिया फिर अत... अन्यन्या अपराधों के कारण वशिष्ठ जी ने उसको यह साफ दे दिया कि भूमंडल पर तेरी त्रिशंकु नाम से तो राजन इस प्रकार वशिष्ठ जी के द्वारा साप ग्रस्त होने पर सत्य व्रत ने कठिन तपस्या आरम्भ कर दी किसी एक मुनिपुत्र ने उसे श्रेष्ठ मंत्र बता दिया परम कल्याण स्वरूपणी प्रकृति में भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए वह उस मंत्र का जप करने लगा राजा ने कहा महामते वशिष्टी के दे देने पर वह राजकुमार से कैसे मुक्त हुआ? या प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें। कहते हैं, राजन श्राप के कारण सत्य में पिशाच के सभी लक्षण आ गए थे परंतु उसने भगवती की आराधना आरंभ कर दी एक समय की बात है सत्य नवाक्षर मंत्र का जप समाप्त करके हवन कराने के लिए ब्राह्मणों के पास गया और भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम कर कहने लगा भूदेवों मैं आपकी शरण में आया हूँ आप लोग मेरी बात सुनिए इस समय आप सभी महानुभाव मेरे यज्ञ में ऋत्विज होने की कृपा कीजिए आप लोग वेद की ज्ञाता एवं परम कृपालु हैं कार्य में सफलता प्राप्त होने के लिए विधपूर्वक जबकि दशांश हवन की व्यवस्था आप पर निर्भर है वेद्ञ शिरोमड़ी ब्राह्मणों मेरा नाम सत्यव्रत है मैं एक राजकुमार हूं। मैं सम्यक प्रकार से सुखी हो जाऊं। एक मेरे इस कार्य का संपादन आप लोगों को करना चाहिए राजकुमार सत्यव्रत की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उससे कहा भाई तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें साप दे चुके हैं इस समय तुम में पूरी पैसाचिकता आ गई है तुम्हारा भेद में अधिकार नहीं रह गया है अतएव तुम यज्ञ नहीं कर सकते क्योंकि पैसाचिकता आ जाने पर प्राणी संपूर्ण लोकों में निंद समझा जाता है व्यास जी कहते हैं जन्मेजय ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा सत्यव्रत के दुख की सीमा नहीं रही उसने सोचा आज मेरे इस जीवन को अधिकार है वन में रहकर मैं क्या करूं पिता ने मुझे त्याग दिया है गुरु से मैं अत्यंत साफग्रस्त हूं राज्य पर मेरा किंचित भी अधिकार नहीं रहा घोर पैसाची वृत्ति मुझे घेरे हैं ऐसी स्थिति में अब मैं क्या करूँ जो विचार कर उस राजकुमार ने लकड़ी बटोर एक बहुत बड़ी चिता तैयार की भगवती जगदम्बा का स्मरण करके वह उस चिता में बैठने की बात सोचने लगा आग लगा देने पर चिता प्रज्वलित हो उठी राजकुमार सत्य ने पहले स्नान किया तदनंतर चिता के सामने हाथ जोड़कर भगवती महामाया का करके वह चिता में बैठने के लिए प्रस्तुत हो गया राजकुमार मरने पर तुल गया है यह जानकर स्वयं भगवती जगदम्बा उसके सामने आकर आकाश में प्रकट हो गई महाराज उस समय भगवती सिंह पर सवार थी उन्होंने राजकुमार सत्यव्रत को दर्शन देकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा देवी बोली साधो, तुम यह क्या कर रहे हो? अग्नि में शरीर को मत होमो महाभाग अभी शांत रहो अब तुम्हारे पिता वृद्ध हो चुके हैं वीर वे, वे तुम्हें राज्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में जाने ही वाले हैं राजन खेद प्रकट करना छोड़ दो आज से तीसरे दिन तुम्हारे पिता के मंत्रीगण तुम्हें ले जाने के लिए आएंगे मेरी कृपा के वशीभूत राजा के द्वारा राज्य पर तुम्हारा अभिषेक होगा इसके बाद तुम्हारे निस्कामी पिता ब्रह्मलोक में सिधारेंगे यह बिल्कुल निश्चित है